कि मोक्ष कर्मफल विलक्षण होने से कोई भी ज्ञान से अतिरिक्त मोक्ष का साधन हो नहीं सकता मानस कर्मात्मक उपासनादि रूप और ज्ञान मानस होने पर भी कर्म नहीं है उपासना मानस होने से तो कर्म है वो मानस होने से कर्म नहीं है कर्मत्व का प्रयोजक जो है एक तो पुरुष तंत्रत्व और वस्तु स्वरूप निरपेक्ष विहितत्व और इस प्रकार का ये क्रिया का लक्षण स्वरूप ज्ञान में नहीं घटता उपासना में घटता है इसलिए उपासना तो कर्म होगा कर्म का जो प्रयोजक है पुरुष तंत्रत्व और वस्तु स्वरूप निरपेक्ष विहित्व वह उपासना में रहता है इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया गया पंचाग्नि का तो जैसे दिवलोकादि में अग्नि अग्निबुद्धि पुरुषतंत्र है और प्रसिद्ध अग्नि में अग्नि ज्ञान वह ज्ञान है क्रिया नहीं पुरुषतंत्र न होने से इसे बताया गया यथा च पुषो वोतमा वगौतमोषितबुद्धिर्मानसी भवती केवल जन्यत्वात क्रिया सा पुरुष क्रियातंत्रा वस्तु स्वरूप निरपेक्ष विहित होने से और पुरुष तंत्र होने से वो क्रिया है। लेकिन अग्नि को देख करके जो अग्नि बुद्धि होती है वह क्रिया नहीं है क्रियात्व का प्रयोजक वस्तु स्वरूप निरपेक्ष उसमें नहीं है इसलिए कहा यातु प्रसिद्धे अग्नो अग्निबुद्धिर न सा चौदना तंत्रा और पुरुष पुरुषतंत्रा तो क्या है फिर तो अग्नि में अग्नित्व बुद्धि वह प्रत्यक्ष वस्तु अधीन है वस्तु तंत्र है इसलिए ये ज्ञान ही है ज्ञानम एवं एक तत्त न क्रिया यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं येवं सर्व प्रमाण वस्तु प्रमाण विषय वस्तुसु इस भाष्य पंक्ति का अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका में त्रैश नंबर टीका में अंतिम पंक्ति में है न्यक्ष विषयजन्यतया तंत्रे शाब्दोध से तदभा विधे क्रियात्मति इति अने इति है शंका ये शंका है शंका के ननु के साथ है इस प्रकार की शंका यदि वृत्तिकार करते हैं कि जो अग्नि को देख करके अग्नि का ज्ञान हो रहा है यह बताया गया कि वह वस्तु वस्तुतंत्र है पुरुष तंत्र नहीं तो कहते प्रत्यक्ष ज्ञान भले ही प्रत्यक्ष वस्तु रूप जो विषय है उससे जन्य होने से तत्तंत्र यानी वस्तुतंत्र है तो प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु तंत्रत्व तो होने पर भी यानी दृष्टांत भले ही वस्तुतंत्र का हो किंतु कहते शाब्दोध से तद अभावात्तलो शाब्दबोध तो विषय जन्य न होने से तंत्र यानी वस्तु तंत्र नहीं होगा तद में वस्तु शब्द से वस्तु वस्तुतंत्र तो को लेना तो शाब्दबोध से वस्तु तंत्रत्वा भावात। विधेय क्रियात्व ये माना जाए वो वस्तुतंत्र न होने से विधेय क्रिया रूप है शाब्द ज्ञान शाब्द ज्ञान या ने शब्द से उत्पन्न ज्ञान उसे तो माना जाए क्रिया रूप ही वस्तुतंत्र न होने से इस प्रकार की शंका यदि वृत्तिकार करते हैं तो सिद्धांति कहते हैं न इन्हें बोध रूप ज्ञान को विधेयक रूप नहीं कहा जा सकता न है इसी अभिप्राय से कहा जा रहा है कि एवं सर्वप्रमाण विषय वस्तु सु तो सर्वप्रमाण विषय वस्तुसु इसमें सर्वप्रमाण विषय रूप जो सर्वप्रमाणों का विषय रूप जो वस्तु और एवं से लेना प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य ज्ञान वह प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय अधीन हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण और विषय तंत्र हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान ये दृष्टांत को तो दृष्टांत के अनुसार ही एवं ये शब्द बताएगा दार्टान्त में प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो जाएगा दृष्टांत उसमें जैसे प्रमाण तंत्रत्व वस्तु तंत्रत्व है ऐसे ही सर्व प्रमाण विषय वस्तु सु तो सर्व प्रमाण शब्द से लेना प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त बाकी जो प्रमाण है अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनु और अनुपलब्धि इन सब प्रमाणों के विषय के विषय विषयभूत वस्तु के विषय में भी होने वाला जो ज्ञान है वह वस्तु तंत्र ही है ऐसा समझना प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे वस्तु तंत्र हैं ऐसे अनुमानादि प्रमाणों के विषयभूत अनुमेयादि पदार्थों का ज्ञान भी वस्तु तंत्र और प्रमाण तंत्र ही माना जाएगा विधेयक रूप नहीं माना जाएगा ये एवं सर्वप्रमाण विषय वस्तुसु सु वेदितव्यम इसका अर्थ निकलेगा इसी प्रकार का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं तो शब्द अनुमानदि अर्थेशु सर्वप्रमाण विषय वस्तुसु इसका अर्थ करते हैं कि शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण आदि आदि शब्द से अन्य अर्थापत्यादि प्रमाणों को लेना और इनके जो अर्थ यानी विषय हैं पदार्थ हैं विषयभूत वस्तुएँ हैं उनके विषय में भी विषय सप्तमी ज्ञानम यानी अनुमान आदि प्रमाणों के विषय विषयक ज्ञान को भी अविधेय क्रिया रूप ही समझे वेदितव्यम का अर्थ कर दिया जाने समझे किस रूप से जाने तो अविधेय रूप ही जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान अविधेय रूप है वस्तु तंत्र प्रमाण तंत्र होने से पुरुष तंत्र न होने से ऐसे ही प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणजन्य अनुमितदि ज्ञान भी वह अविधेय क्रियारूप ही होगा ऐसा समझे अब सभी प्रमाणों से जन्य प्रमाण अविधेयक क्रियारूप हो गई ये निश्चित होने पर जो अर्थ निकलता है उसे बताया जा रहा है तत्र एवं सतीश है हाँ हाँ अच्छा एक वाक्य बाकी और राह टीका में कि तत्रापि ज्ञानस्य ज्ञान विधि अयोगात अयोगा तो तथापि का अर्थ है अनुमानदि परमाणु के विषय जो अनुमेदि पदार्थ हैं उन पदार्थ विषयक पदार्थ के विषय में भी जो ज्ञान ज्ञान हुआ उन पदार्थ विषयक ज्ञान में भी मानात एव प्राप्ते है ज्ञान भी प्रमाण से ही प्राप्त होने से मान शब्द का अर्थ है प्रमाण तो अनुमे आदि पदार्थ विषयक ज्ञान भी प्रमाण से ही प्राप्त होने से विधि अयोगात तो उस ज्ञान में विधि विषयता नहीं होगी विधेयत्व की अयोग्यता है योग्यता नहीं है आगे कहते हैं तत्र भाष्य में तत्र एवं सती यथाभूत ब्रह्मात्म अपि ज्ञानम न चोदना तन्त्रम तो तत्र एवं सती इसका अर्थ निकलेगा लौकिक प्रमाणों के विषय विशे, विषयक ज्ञान में अविधेयत्व सिद्ध होने से होने पर सति सप्तमी है एवं सति तो तत्र एवं सति इतने का अर्थ निकला लोक में जो भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषयभूत घटादि वस्तुएं हैं तद विषयक ज्ञान अविधेय क्रिया है विधेय नहीं है ये निश्चित होने पर ये तत्र एवं सति इतने का निकलेगा वो बताया टीकाकार ने तत्र एवं सति अर्थ तत्र का कर दिया लोके एवं सति का करते हैं ज्ञानस्य से अविधेयत्व सती तो लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय विषयक ज्ञान अविधेय होने से क्या होगा तो कहते यथाभूतत्व तो चो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में यथाभूतत्व और अबाधितत्व सिद्ध होगा अब यही मूल में भी कहा है ना कि यथाभूत ब्रह्मात्म विषयम अपि ज्ञानम न चोधना तंत्र तो जो यथाभूत वस्तु विषयक होगा और अबाधित अर्थ विषयक होगा माना जाएगा वह प्रमा है और प्रमा होने से प्रमाण तंत्र तथा वस्तु तंत्र ही होगा चोदना तंत्र नहीं होगा इसे कहते हैं कि यथाभूत ब्रह्मात्म विषय अपि ज्ञानम न तंत्रम। तो जैसे लौकिक प्रमाणजन्य ज्ञान नहीं है चोदनातंत्र यानी विधेय ऐसे यथाभूत ब्रह्मात्म विषयक ज्ञान भी भले ही तत्वमशादि शब्दजन्य है लेकिन वह भी पुरुष तंत्र नहीं है अपितु वस्तु तंत्र तथा प्रमाण तंत्र माना जाएगा वस्तु है तत्वमशी वाक्य का विषय भूत ब्रह्मात्म एकत्व। तो। इस ब्रह्मात्म एकत्व एक तो रूप वस्तु तंत्र तथा तत्वशी शब्द रूप तंत्र ही अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रमात्म एकत्व विषय ज्ञान रहेगा न कि पुरुष तंत्र विधेयक नहीं है अहम ब्रह्मास्मी एक ज्ञान इसलिए उसे आ, क्रिया नहीं कहा जाएगा ब्रह्म ज्ञान को अब तद विषय लिंगादय श्रीय भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है नु आत्मा पश्येत ब्रह्मत्व विद्धि आत्मा इति विज्ञाने लिंग लोट अतो लोटतव्य प्रत्य विधाय शूय अत ज्ञान विधेयत आह तद विषय तो ये कहते हैं, एक शंका कर रहे हैं वृत्ति अभी तक की चर्चा से भगवान भाष्यकार ने ये सिद्ध किया कि जो भी प्रमाण प्रमाणजन्य परमात्मक ज्ञान है वह क्रिया रूप नहीं है विधेय नहीं है वह पुरुष तंत्र नहीं है अपितु वस्तु तंत्र है प्रमाण तंत्र है अब इसे विधेय रूप न मानने पर आत्मज्ञान को अहम ब्रह्मास्म इत्याकार ब्रह्मात्म एक विषयक ज्ञान यदि अविधेय है विधेय नहीं है ऐसा मानेंगे तो श्रुति विरोध होगा सिद्धांति के मत में ये वृत्तिकार शंका करते हैं ऐसी शंका करता है ओशंका बताई टीका में कि ननु आत्मान पशेत इस वाक्य में पश्चेत ए लिंग लकार है लिंग लकार विध्यर्थक है और दृश्य धातु ज्ञानात्मक है ज्ञानार्थक है तो ज्ञानार्थक दृश्य धातु से लिंग प्रत्यय विधि अर्थ में करेंगे तो अर्थ निकलेगा कि आत्मज्ञान विधेय है विधि का विषय है और यानी आत्मान पश्चात का अर्थ है प्रयत्न से आत्मा को जानो यानी आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करो तो यहां विधि लग रही है और आत्मज्ञान विधेय प्रतीत हो रहा है लिंग लकार के प्रयोग सामर्थ्य से ऐसे ब्रह्मत्वम विधि तो यहां पर विधि लोट लकार है वो भी लिंग जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में होता है लोट तो लिंग विधि अर्थ में हुआ तो विधि में लोट को भी मानना पड़ेगा विधि अर्थ में और विधि में धात्वर्थ है वेदन यानी वो भी ज्ञान है तो तुम ब्रह्म को जानो प्रयत्न से जानो ऐसा ब्रह्म ज्ञान विधे बताया जा रहा है यहां पर नहीं तो लोट लकार का प्रयोग क्यों होता ऐसे आत्मा द्रष्टव्य यहाँ तब्य प्रत्यय वो भी लिंग अर्थ लिंग जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में होता है तो लिंग विधि अर्थ में है तो तव्य प्रत्यय भी विधि अर्थ में मानना पड़ेगा तो पश्यत आत्मान पश्यत का जो अर्थ निकलेगा वही आत्मा द्रष्टव्य का निकलेगा आत्मा द्रष्टव्य का अर्थ निकलेगा आत्मान पश्चेत यानी आत्मज्ञान प्रयत्न से प्राप्त करें मतलब आत्मज्ञान विषयक विधि है इन वाक्यों में ज्ञानार्थक धातु के साथ प्रयुक्त जो विद्यार्थक प्रत्यय हैं, लिंग लोट और तब्य ये बता रहे हैं कि ज्ञान विधेय है और आप कह रहे हो ब्रह्म आत्मज्ञान विधेय नहीं है ब्रह्मत्म एक ज्ञान अपितु वो परमारूप होने से वस्तुतंत्र होने से वह अविधे रूप है तो इन श्रुतियों का विरोध होगा ऐसी शंका वृत्तिकार कर रहे हैं तो इति विज्ञाने लिंग लोट लोटतव्य प्रत्य विधायका श्रूयंत ज्ञानार्थक धातुओं के साथ प्रयुक्त जो लिंग लोट तव्य प्रत्यय हैं ये बता रहे हैं कि धात्वर्थ जो दर्शन वेदन तथा ज्ञान है वो तो ये पर ये की है ज्ञान ही सब ये ज्ञान विधेय रूप है अतो न ज्ञानम विधेयम हाँ, आ तो ज्ञानम विधेयम ये पूर्व पक्षी है तो इसलिए ज्ञान को समझना चाहिए कि विधेय रूप है इन श्रुतियों के आधार पर यदि विधेय न होता तो विद्यार्थक लिंग लोटादि का प्रयोग श्रुति में न होता ज्ञानार्थक धातु के साथ हुआ है लिंग लोटादि का प्रयोग वो बताता है कि ज्ञान विधेय इत्यतो आह इस अभिप्राय से ये कहते हैं भास्कर भगवान इस शंका का निराकरण करते हुए तद सूर्यमाना अपि अनियोज्य विषयत्वात् कुंठी कुठीभवती प्रयुक्ता चक। आ, प्रयुक्ता वत प्रयुक्ता वत तो कहते तद लिंगा कुंठी ऐसा लिंगादय करना तो तद विषय यानी आत्मज्ञान के विषय में ज्ञान के लिए ज्ञान अर्थक धातु के साथ लिंग लोट आदि सूर्यमान होने पर भी यानी श्रुति में प्रयोग उनका होने पर भी कुंठी भवंती वे लिंगाति कुंठित हो जाते हैं का मतलब धातुअर्थ ज्ञान को विधे नहीं बना सकते <coughs> विधे बनाएंगे तो माना जाता है कि सफल हो गए और यदि विधे नहीं बना पाए <coughs> जिस धातु के साथ प्रयुक्त विद्यार्थक लिंग लोटा दि उस धातु के अर्थ के साथ धातु के साथ प्रयुक्त लिंग लोटा दी उस धातु के अर्थ को विधेय नहीं बना पाए दी तो माना जाते हैं माना जाता है वे उस धातु अर्थ के विषय में कुंठित हो गए सफल नहीं हुए असफल हुए उनका प्रयोग असफल हुआ लिंग लौटा दी। कर्ता बताया लिंग लौटा दी। जो प्रत्यय हैं, वे प्रत्यय कुंठित होते हैं यानी अपने विधि वी, रूप अर्थ को नहीं बता सकते धातु अर्थ को अपना विषय नहीं बना सकते कुंठित होना यह है कि लिंगादि का जो अर्थ है विधि उसका विषय धातु अर्थ को न बना पाना, तो पाना। हाँ अर्थ में विधेयत्व तो नहीं बता सकते जैसे यजेत इत्यादि में लिंग प्रत्यय अपने प्रकृति रूप धातु के अर्थ में याग में विधेयत्व तो बताता है ऐसा विधेयत्व तो यहाँ पर आत्मा पश्च में आत्मदर्शन में ये लिंग प्रत्यय नहीं बता पाएगा ब्रह्म तोम विधि में लोट प्रत्यय ब्रह्म ज्ञान में विधेयत्व तो नहीं बता पाएगा और आत्मा में आत्मदर्शन में विधेय तो प्रत्यय नहीं बता पाएगा इनमें अपने अपने प्रकृति रूप धातु के अर्थ में विधेयत्व न बता पाना धातुर्थ को विधेय न बना पाना यही कुंठी भवन है उनका इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया है वो दृष्टांत बताया कि पहले एक दृष्टांत है उसको देखिए फिर हेतु तो को देखते हैं उपलादि सुप्रयुक्त क्षूर तीक्षण आदि वतल कहते हैं पत्थर आदि को पत्थर वगैरह और इन पत्थर को तोड़ने के लिए क्या किया कि तीक्ष्ण जो छुरा है उससे काटना शुरू कर दिया तो पत्थर तो कटेगा नहीं लेकिन जो छुरे की तीक्ष्णता है धार की छुरे के धार की तीक्ष्णता है वह तीक् वही मुंड जाएगा वो तीक्ष्णता नहीं रहेगी पत्थर को तो काट नहीं पाएगा वही वो, वो मुंड जाएगा यानी तीक्ष्णता समाप्त तो होगी वो कुंठित हो जाएगा वहाँ ये कुंठी भवन है काट न पाना पत्थर को तो वो तैक्षण जैसे कुंठित हो गया कहा जाता है वहां ऐसे आत्म आत्मज्ञान के बोधक दृशादि धातु के साथ प्रयुक्त लिंगादि आत्मज्ञान को विधे नहीं बना सकते हाँ पत्थर को नहीं काट सकता इसमें हेतु बताया अनियोज्य विषयत्वात् ऐसा क्यों है तो कहते हैं अनियोज्य विषयक वो है लिंगादि यहां पर तो अनियोज्य क्या चीज है तो टीका में टीकाकार अनियोज्य का अर्थ भी बताएंगे थोड़ा टीका को देखिए तो तस्मिन ज्ञान रूप विषये विधयः पुरुषम प्रवर्तुम अशक्ता भवंती कुंठी भवन्ति का अर्थ कर दिया कि ज्ञान रूप जो विषय है विधि का उस ज्ञान रूप अप, अपने विषय में विधय यानि विद्यार्थक प्रत्यय पुरुषम प्रवर्तुम अशक्ता भवंती तो पुरुष को प्रयुक्त करने में नियुक्त करने में असमर्थ रहते हैं समर्थ नहीं हो पाते क्यों तो हेतु बताया अनियोज्य विषयत् उसमें अनियोज्य का अर्थ करते हैं अनियोज्यम कृति असाध्यम तो प्रयत्न साध्य जो नहीं है तो कृति असाध्यम नियोज्य शून्यम तो अनियोज्यम का अर्थ ये किया कृति असाध्य मान लो या नियोज्य शून्य कह लो ज्ञानम तद विषयकवात् जो ज्ञान है वह कृति जन्य न होने से कृति जन्य न होने से लिंगादि ज्ञान में पुरुष को प्रवृत्त नहीं कर पाते पुरुष की प्रवृत्ति लिंगादि से लिंगादि पुरुष को वहीं पर प्रवृत्त करने में समर्थ होंगे जो पुरुष प्रयत्न साध्य होगा ज्ञान तो पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है इसलिए लिंगादि रूप विधि ज्ञान में पुरुष को नियुक्त नहीं कर पाते तो अनियोज्य विषयत्वात और दूसरा अनियोज्य का अर्थ कर दिया नियोज्य शून्यवाद तो नियोज्य शून्य ये लिंगादि होने से नियोज होता है जो विधि के द्वारा ज्ञापित होने वाले अर्थ को अपना इष्ट साधन समझ लें और फिर उसे अपने प्रयत्न से निष्पन्न जाने तो हो जाता है एक प्रकार से वो नियोज्य पुरुष लेकिन जैसे ही तत्वशादी वाक्यों से आत्मज्ञान होता है तो वह आत्मा जिसको तत्व शादी वाक्यों से अपने स्वरूप का बोध होगा वह अहेय अनुपाधेय निरतिशय स्वरूप मैं हूं ऐसा अपने आप को समझेगा और ब्रह्म किसी भी साधन विशेष की विशेष के फल विषयक आकांक्षा वाला नहीं है इसलिए हजारों विधि वाक्य भी ब्रह्म को किसी साधन विशेष में प्रयुक्त नहीं कर सकते खाली विधि होने मात्र से सब के सब उस विधि से नियुक्त नहीं होते दर्श अभ्याम स्वर्ग कामो यजेत यह विधि मनुष्य मात्र को दर्श पूर्णमास याग में नियुक्त नहीं कर सकता इसलिए नहीं कर सकता कि शास्त्र तो केवल साध्य साधन भाव का ज्ञापक होगा ये बता रहा है स्वर्ग प्राप्ति का साधन दर्श पूर्णमास याग है स्वर्ग प्राप्ति के साधन साधन का ज्ञापन कर रहा है स्वर्ग प्राप्ति साध्य है उसका साधन दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान है और ये साध्य साधन भाव बताने मात्र से जिसको जिसको, जिसको ज्ञान होगा वो सब प्रवृत्त होंगे ऐसा नहीं उस साधन का दर्श पूर्णमास रूप साधन का फल जो चाहता है स्वर्ग प्राप्ति वह दर्श पूर्णमास के अनुष्ठान में प्रवृत्त होगा वह दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वरू कामो ये इस विधि वाक्य का विधेय बनेगा नियोज्य बनेगा वो साधन का जो फल है वो चाहने वाला नियोज्य हो जाता है फलाकांक्षी नियोज्य होता है तत्वमसी वाक्य से ब्रह्म और वो वो नियोज्य तब बनता है आपका दर्श पूर्णमासादि साधन में पुरुष भी कि केवल साध्य साधन भाव स्वर्ग प्राप्ति और दर्श मास का जानने मात्र से यदि स्वर्ग प्राप्त होता तो भी नियोज्य न होता लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति केवल स्वर्ग और दर्श पूर्णमास के साध्य साधन भाव को जानने मात्र से नहीं होती है अनुष्ठान सापेक्ष है दर्श का स्वरूप समझ करके प्रयत्न से दर्श पूर्णमास को निष्पन्न करना पड़ता है इसलिए वो अनुष्ठे हैं दर्श पूर्णमास और उस अनुष्ठे दर्श पूर्णमास में नियोज्य है दर्श पूर्णमास का फल आकांक्षी ऐसे जो आत्मान पशेत इत्यादि में आत्मज्ञान है तत्वमशादी वाक्य से होने वाला उस आत्मज्ञान मात्र से यदि मुमुक्षु का अपेक्षित जो मोक्ष है वो निष्पन्न न होता तब तो अलग से वो क्रिया की भी जरूरत पड़ती अनुष्ठान की भी जरूरत होती लेकिन तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान मात्र ही जो साक्षात्कारात्मक ज्ञान है वह समूल अध्यास का निवर्तक बन करके स्वाभाविक जो मोक्ष हैं उसे अभिव्यक्त करता है ज्ञान शास्त्र से उत्पन्न हुआ ज्ञान मात्र ही अनुष्ठान सापेक्ष वो नहीं है ये पहले बता इसलिए मुमुक्षु भी उस समय तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान मात्र से ही उसके अभीष्ट मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और वो ज्ञान से अतिरिक्त अनुष्ठान की अपेक्षा उसे नहीं होती इसलिए उस समय वो नियोज्य नहीं रहता इसलिए कहा जाता है अन्यष्टव्यात्म विज्ञान प्राक प्रमात्रित्वम आत्मना अन्विष्ट सत् प्रमातव पाप्मोषादि वर्जिता तो तत्व में स्वरूप का अन्वेषण पूरा होने से पहले तक ही वो एक ब्रह्म अन्वेषणीय है और ये अन्वेषण करता है जीव प्रमाता हृदय से ही अन्वेषण पूरा हो जाता है अनुवेशन पूरा है होना है ब्रह्म का आत्म रूप से निर्धारण होना साक्षात्कार होना तो ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार होते ही अन्वेषण पूरा हो गया माना जाता है अब ब्रह्म अन्विष्ट हो गया अनुभव में आ गया मैं के रूप में तो फिर ये प्रमाता अलग रहता नहीं है अनविष्ट प्रमातव पाप्म दोषादि वर्जिता तो ये सारे दोषों से रहित निर्दोष ब्रह्मरूप हो जाता है और ब्रह्म ही तो मोक्ष है तो मोक्ष तो इसका स्वरूप बन बन गया ज्ञान मात्र से ही तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान मात्र से ही स्वरूप बनने के कारण वह नियोज्य नहीं है मुमुक्ष अब, अब मुमुक्षु नहीं रहा नियोज्य नहीं रहा तो नियोज्य रहित है आत्मज्ञान इन वाक्यों में कोई नियोज्य नहीं है जैसे दर्श पूर्णमा सादि के विधायक वाक्यों में स्वर्ग काम पुरुष नियोज्य है ऐसा नियोज्य रूप अधिकारी से रहित वाक्य होने से आत्मान पश्यत इत्यादि में लिंग लोट आदि प्रत्यय वे आत्मज्ञान को विधेय नहीं बना पा सकते इस अभिप्राय से अनियोज्य का अर्थ कर दिया एक नियोज्य शून्यम ऐसा जो ज्ञान है नियोज्य शून्यम व ज्ञानम और तद विषय ये जो पशेत इत्यादि वाक्य ये तद होने के कारण नहीं समर्थ हो पाते आत्मज्ञान को विधेय बनाने में इसका भावार्थ बताते हैं शब्दार्थ बता करके कि मम अयम नियोग बोधा निज्यो विषयस्य विधेर नास्ती भावः तो मम अयम नियोग ऐसा जानने वाला नियोज्य कहलाता है तो नियोज्य शून्य विधिवाक्य हैं कैसे नियोज्य शून्य है इसे बताने के लिए कहा कि मम आ, मम अयम नियोग ऐसा जानने वाला कोई शेष रहता नहीं है आत्मान प्रसेत आत्मा द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य मुझे नियुक्त कर रहे हैं आत्मज्ञान में ऐसा जानने वाला कोई प्रमाता आत्मज्ञान होने पर रहता नहीं है जैसे स्वर्ग प्राप्ति और दश पूर्ण मास के साध्य साधन भाव का ज्ञान होने पर शेष रहता है स्वर्ग चाहने वाला यजमान और वो ये ज्ञान होने पर भी से अपने आप को स्वर्ग से वंचित ही अभी समझ रहा है और स्वर्ग प्राप्त करना है करके समझ रहा है और स्वर्ग मेरा अभिष्ट और उसका साधन याग है और ये वाक्य मुझे याग में प्रवृत्त कर रहा है ये मेरा नियोग है यानी प्रेरणा दे रहा है प्रेरक है ये वाक्य ऐसा ज्ञान उसे रहता है ऐसे आत्मज्ञान होने पर तत्व मशादी वाक्य से अहम ब्रह्मा बोध होने पर बोधा को ज्ञाता को ये वाक्य मुझे आत्मज्ञान में प्रवृत्त कर रहा है ऐसा स्वयं में नियोजत्व का निर्धारण नहीं रहेगा तो नियोग नियोज्यो नास्ति ऐसा ज्ञान रखने वाला कोई नियोज्य नहीं है और विशेष विधेर नास्ती विधि का विषय होता है पुरुष तंत्र कृति साध्य और ज्ञान कृति साध्य न होने से आत्मज्ञान कोई विधि का विषय भी न होने के कारण क्या हो जाएगा कि आत्मज्ञान के विषय में आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि में सूर्यमान जो विधियां हैं वे कुंठित होगी ये कहा गया अब भाष्य में वाक्य आ रहा है अहेेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात् हेतुवाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तरही ज्ञेय ब्रह्म विधीयता न इत्याह अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात् कहते हैं यदि ज्ञान विधे नहीं है तो फिर ज्ञान का विषय जो ज्ञेय ब्रह्म है उसी को विधेय माना जाए विधि का विषय माना जाए जहा धातर्थ विधेय नहीं बन पा रहा है तो फिर धातवर्थ ज्ञान का जो विषय है उसको विधेय माना जा और यहां विषय बन रहा है ब्रह्म आत्मा तो इस तरही का तो अर्थ निकला आत्मज्ञान विधेय न होने से ज्ञे जो आत्मा है ब्रह्म है उसी को विधेय मान लो तो सिद्धांति कहते हैं न यानी ब्रह्म भी विधेय नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म को पुरुष अपने प्रयत्न से निष्पन्न नहीं कर सकता विधेय तो प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला पदार्थ होता है ना तो प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला ये पदार्थ नहीं है इसे कहा जा रहा है कि अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात् तो अेय अनुपादेय वस्तुरूप जो ब्रह्म है और तद विषयक आत्मज्ञान होने से वस्तु रूप विषय ये होने से वो ज्ञान का विषय ब्रह्म भी नहीं बन पाएगा पुरुष प्रयत्न से साध्य विधे। इसका थोड़ा सा अर्थ करते हैं टीकाकार इसे देखिए वस्तु स्वरूपो विषय तत्वात् तो वस्तु का स्वरूप है विषय वस्तु स्वरूपात्मक जो विषय और तदात्मक ब्रह्म है और वस्तु कैसी है ब्रह्मरूप वस्तु अहेय अनुपाधेय तो हेय तो होता है निवृत्ति का विषय और त्याज्य और उपादे होता है प्रवृत्ति का विषय और ब्रह्म तो हे भी नहीं यानी निवरते भी नहीं और उपादे भी नहीं यानी प्रवृति का विषय भी नहीं है इसीलिए अहेय हैं अनुपादे हैं इसलिए ब्रह्म विषय का प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो सकती किसी को ब्रह्म सबका अपना स्वरूप होने से ब्रह्म को त्यागने के लिए या स्वीकारने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म को त्याग दो या ब्रह्म को स्वीकार करो ब्रह्म को त्यागने त्याज्य या उपादेय ग्राह्य पदार्थ स्व से भिन्न होता है त्यागने वाले से त्याज्य पदार्थ भिन्न हो तो त्यागा जा सकता है हे हो सकता और ग्राह्य पदार्थ वो हो सकता है ग्रहिता से भिन्न हो तो ग्रहिता अपना स्वयं का ग्राह्य नहीं है और कोई भी त्यक्ता का स्वरूप त्यक्ता से त्याज्य नहीं हो सकता और ब्रह्म तो सबका स्वरूप होने से वो हे भी नहीं होगा किसी का और उपाधेय भी नहीं होगा किसी का तो इसलिए कहा अहे अनुपाधे वस्तुरूप जो ब्रह्म है यह ब्रह्म का स्वरूप है और तदात्मक ही यहां विषय है ज्ञान का इसलिए इसे विधेय नहीं बना जा, जा सकता यदि ज्ञान का विषय जो गेय पदार्थ है वह हेरूप होता तो निषेध का विषय बन सकता था और ज्ञे पदार्थ यदि उपाधेय होता तो विधि का विषय बन सकता था लेकिन ब्रह्म तो अहे अनुपाधेय स्वरूप है इसलिए उसे भी विधेय नहीं बना सकते हो इसलिए जो कहा कि तरह ज्ञेय ब्रह्म विधे विधेयता ये गलत है इस अभिप्राय से लिखा कि वस्तु स्वरूपो विषय तत्वात्त ब्रह्मणोंरतिशय से असाध्यवाद न विधेयत्व इत्यर्थ वो साध्य रूप न होने से विधे नहीं बनेगा आगे कहते हैं कि उदासीन वस्तु ज्ञानम न विधेयम प्रवृत् आदि फलाभाव इत्यर्थ तो ज्ञान इसलिए भी ब्रह्म ज्ञान विधेय नहीं हो सकता ज्ञानम न विधेयम्। ये प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु है उदासीन वस्तु विषयकत्वात् ब्रह्म उदासीन वस्तु है यानी हान या उपादान का विषय नहीं है जो हान उपादान का विषय नहीं है उसे उदासीन कहते हैं तो उदासीन वस्तु हुआ ब्रह्म और तद विषयक ज्ञान होने से ज्ञान को विधेय नहीं कहा जा सकता प्रवृत्ति प्रवृत्तियादि फलाभाव क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति ये ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं है जो जिस वस्तु का ज्ञान प्रवर्तक या निवर्तक हो वह तो बन सकती है विधेय या निषेध्य लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो न प्रवर्तक है न निवर्तक है इसलिए ब्रह्म ज्ञान का विषय वस्तु को नहीं कहा जा सकता विधेय ब्रह्म ज्ञान का विषय जो वस्तु है ब्रह्म वो विधेय नहीं होगी ये अर्थ निखला अहे अनुपादे वस्तु विषयवाद न ब्रह्म और न ब्रह्म ज्ञान न तो ब्रह्म विधेय न तो ब्रह्म ज्ञान विधेय अब किमर्थन तरही इत्यादि का अवतरण है टीका में इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम पूर्ण